ट्रक पार्ट अब ओ शाह ओ शान शांति शांति योग दर्शन की पिछासीवी कक्षा योग दर्शन की छियासीवी कक्षा पिछली कक्षा में योग दर्शन के तीसरे पात्र विभूति पात्र का दूसरा सूत्र देखा था तथा प्रत्येकानता ध्यानम प्रत्यक ही एकतानता को ध्यान कहते हैं अन्य प्रत्ययों से अपरावृष्ट अन्य प्रत्यय नहीं होंगे लेकिन एक प्रत्यय तो वहां पर होगा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 न रहे मन में कोई विषय न रहे और विषय क्या होता है मन का सब शब्द स्पर्श रूपंध कोई वस्तु कोई विचार यही मन का विषय होता है यानी कोई विषय बनेगा मन का तो वृत्ति तो रहेगी वहां पर प्रत्यय तो रहेगा ज्ञान तो रहेगा किसी भी तरह से रहे तो ध्यानम निर्विषय मना के आधार पर बहुत से व्यक्ति ध्यान को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिसमें कोई भी विचार ना हो निर्विषय हो जाता है कोई तो विचार ही नहीं रहता है इसको ध्यान कहते हैं और दूसरी तरफ हम यह योग दर्शन का सूत्र देखते हैं तत् प्रत्यनता ध्यानम एक प्रत्यय को तो फिर भी स्वीकार किया जा रहा है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 अन्य विषयों को तो हटाया ही उसने अन्य कितने भी विषय भी हो सकते हैं कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं वस्तुएं हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं उन सब से रहित जब है तो उन विषयों को तो हटाया ही है जैसा कि हम निरोध शब्द के लिए देखते थे योगश्चित वृत्ति निरोधा तो सर्व शब्द नहीं पढ़ा इसलिए संप्रज्ञात भी योग के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि तो अन्य वृत्तियों का तो निरोध कर रहा है एक वृत्ति तो है वहां पर वृत्ति तो निरोध तो वहां भी कहा जा सकता है सर्ववृत्ति निरोध नहीं है सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं है उसी शैली में जब हम यहां पर अर्थ करेंगे ध्यानम निर्विषयम मना, तो एक विषय बना हुआ है बाकी विषय हट गए हैं बाकी विषयों के संदर्भ में कह रहे हैं कि निर्विषय हो गया ऐसे भी संगति लगाते तो पहली संगति थी उसकी तरह ही है ये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 ध्यान शब्द समाधि के लिए प्रयोग किया गया है जब हम ये कहने हुई कि ध्यानम निर्विषय में ध्यान शब्द ध्यान के लिए नहीं है समाधि के लिए है उसका तो कोई आधार होना चाहिए कैसे ऐसे मान लिया तो ऐसे अनेक बार इस तरह के प्रयोग आते रहते हैं जहां समाधि के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया और उसके प्रमाण में चौथे पाद में सिद्धियों तो के बारे में आया जन जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया समाधि जा सिद्धया जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जा सिद्धया चौथे पाठ का पहला सूत्र ये विषय मैंने आपको बताया होगा इसका इस कक्षा में बताया था पहले तो और आगे तत्र ध्यान जम अनाशयम ध्यान जन्य जो सिद्धियां होती हैं वो आशय से रहित होती है वासना से रहित होती हैं। बाकी जो सिद्धियां होती हैं जन्म औषधि मंत्र तपह वहां तो आशय बना रहता है वासनाएं बनी रहती हैं, संस्कार बने रहते हैं तो संस्कारों की क्षीणता कहां पर होगी समाधि के अंदर तो तत्र ध्यानजम अनाशयम इस सूत्र में जो ध्यान शब्द आया है इस समाधि के अर्थ में आया तो योगदर्शनकार जो की ध्यान को योग का सातवां अंग मानता है वो भी ध्यान शब्द का प्रयोग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 राग का उपहत होना ये ध्यान कहलाता है लोक में तो यही ध्यानम निर्विषय मना बहुत बोला जाता है जैसे योग चित्त वृत्ति बोला जाता है ऐसे ध्यान का आता ही ध्यानम निर्विषय मना पत्र प्रत्येकता न्यानम इसको कम बोलते हैं लोग तो एक और रागोपहते ध्यानम राग का उपहत होना उपहत होना मतलब क्षीण होना समाप्त होना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 वैसे भी जीवन में उसने राग को कम किया है अत्यधिक राग वाला व्यक्ति तो एकाग्र हो नहीं सकता है तो ये समाधि में भी लगता है और ध्यान में घटाएं तो अगर उसको भी ध्यान का सातवें अंग को ही मान करके चले तो तभी भी प्रत्येक तानता ध्यानम भी योगदर्शन वाला ध्यान भी बिना राग के क्षीण हुए तो हो नहीं सकता कुछ ना कुछ तो कम हुआ ही है उसका काफी हद तक हो जाता है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 प्राणायाम के द्वारा दोषों का दहन करे इंद्रिय दोषो का धारणा भीष्ट किल धारणा के द्वारा किल को पाप को हटाए प्रत्याहारे संसर्गान प्रत्याहार से संसर्ग को हटाए लगाव को हटाए और के ध्यान के लिए कहा ध्यान अनिश्वरान गुणान ध्यान गुणान ध्यान के द्वारा अनिश्वर गुणों को हटाए जला दे समाप्त कर दें। देश्वर गुण ईश्वर गुण का मतलब अच्छे गुण जिनसे हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है जिससे हम कहें कि गुणों का उत्कर्ष है, जैसे परमात्मा के जो गुण है वो ईश्वरीय गुण कहलाएंगे और अनिश्वर गुण वो कहलाएंगे जो परमात्मा के गुणों से भिन्न है क्लेशों की स्थिति है राग द्वेश की स्थिति है अति क्रोध है काम है लोभ है गलत जो गुण है उनको ध्यान के द्वारा हटाया जाता है एक वहां पर गुण बताया अविद्याति दोषों को हटाया जाता है और महसी दयानंद ने जो एक एक घंटा बैठने के लिए लिखा है मुंह से न्यून एक एक घंटा ध्यान करें ध्यान शब्द है वहां पर उपासना शब्द नहीं है ध्यान को भी हम उपासना कहते हैं ध्यान और उपासना में भिन्नता है विषय आ चुका है पहले आपके सामने उपासना ईश्वर पर ध्यान है उपासना में बैठे अगर उपासना को हम ध्यान के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 ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं कोई और किसी प्राकृतिक पदार्थ का ध्यान कर रहे हैं वो तो ध्यान अन्य अन्य प्राकृतिक भी हो सकते हैं वो पिछली कक्षा के अंदर आपके सामने बात रखी थी योग दर्शन से तो यह सिद्ध है उनको ध्यान तो कहेंगे लेकिन उनको उपासना नहीं कहेंगे एकाग्रता दोनों में होगी प्रत्येक तानता दोनों में होगी ध्यान में भी और उपासना में भी अंतर यह हो गया कि उपासना की प्रत्येक तानता ईश्वर विषय को होती है और ध्यान की प्रत्येक तानता ईश्वर और ईश्वर के अतिरिक्त पदार्थों की वस्तुओं की भी हो सकती है ये ध्यान और उपासना में भेद रहेगा तो ईश्वर के आनंद में मग्न होना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 श में ठीक है लेकिन महर्षि के शब्द को देखें तो वो ध्यान का है एक एक घंटा ध्यान करें और उपासना उसके लिए महर्षि ने दूसरे भी शब्द दिए हैं कि कम से कम 24 मिनट एक घड़ी जो इस विधि से ध्यान करता है वहां उन्होंने यही अष्टांग योग वाली विधि ली है एक स्थान पर बैठ के स्थिर होके प्राणायाम करके प्रत्याहार की धारणा ध्यान और ईश्वर का चिंतन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 उसमें ध्यान योगे न संपश्येत गतिर अंतरात्म ध्यान योग के द्वारा इस अंतरात्मा की गति को देखे ध्यान योगे न संपश्येत ध्यान योग के द्वारा अच्छी तरह देखे संपशियेत गति किसकी गति गति को देखे गतिम अस्य अंतरात्मा इस अंतरात्मा की गति को देखे इसकी गति क्या है इसकी क्रियाएं क्या है इसका स्वरूप क्या है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 राणा में कहा देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ दीर्घ सूक्ष्म तो संख्या से जो परिदृष्ट कहा था क्या एतावत भी उदघात ही श्वास प्रश्वास ही प्रथम तो तो उद्घात इतने श्वास प्रश्वास का एक उदघात होता है वह संख्या नहीं लिखी है लेकिन व्याख्या कर वहां बारह संख्या को मानते हैं बारह श्वास प्रश्वास का जो काल होता है वो एक उद्घात होता है और पिछली बार जब हम वो प्रसंग देख रहे थे तो औसत मान करके एक हमारे को काल की समझ आए उस दृष्टि से हमने ये किया था कि एक मिनट में अठारह श्वास प्रश्वास होते हैं श्वास प्रश्वास मिलाकर के एक जब मानते हैं तो ऐसे ऐसे अट्ठारह होते हैं श्वास अंदर लिया और छोड़ा औसतन वो तो साठ मिनट में होते हैं फिर से साठ सेकंड में होते हैं बारह का मतलब होता है चालीस सेकंड ठीक है चालीस सेकंड यह प्राणायाम का काल है और वहां पर यह प्रथम मृदु हुआ चालीस सेकंड का जो प्राणायाम है वो बारह श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम ये एक प्राणायाम मृदु होगा निम्न स्तर का होगा और दो उदघात होंगे यानी चौबीस श्वास प्रश्वास होगा तो मध्यम प्राणायाम होगा और छत्तीस श्वास प्रश्वास या तो तीन उदघात का जो प्राणायाम होगा वो उत्तम प्राणायाम माना जाएगा वो दो मिनट का होगा तो ४० सेकेंड ८० सेकेंड और १२० सौ सेकेंड ये हमारे पास में मूलभूत चीज आ गई अब आगे की गणना इसी के आधार पर करते चले जाएंगे तो १२ श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम अब बारह बारह करते चले जाएंगे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 अच्छा प्राणायाम के हमने तीन भेद कर दिए थे एक मृदु एक मध्य और एक उत्तम तीव्र तो जब हम ये कहते हैं बारह प्राणायाम का एक धारणा काल तब तो धारणा के भी तीन भेद करेंगे हम उसी तरह से जब हम एक प्राणायाम का काल चालीस सेकंड ले रहे हैं मृदु वाला मैं सबसे निम्न वाला तो अब धारणा भी जब निम्न वाली होगी तो वो इस निम्न वाले काल से बारह गुना होगी चालीस सेकेंड को हम बारह से करेंगे तो आठ मिनट की अर्थात धारणा कम से कम आठ मिनट की हो ये निम्न धारणा कहलाएगी अब उससे दुगना दुगुना करते जाइए मध्यम स्तर की धारणा सोलह मिनट हो जाएगी और उत्तम स्तर की धारणा चौबीस हो जाएगी चौबीस मिनट की हो जाएगी ये हम लगाएंगे प्राणायाम की दृष्टि से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 धारणा हो जाती है आपकी बोले हाँ जी हो जाती है अभी चार पांच मिनट छह मिनट सात मिनट को ये नहीं कहेंगे कि धारणा हो जाती है अभ्यास से जब आठ मिनट तक तो हो जाती है तब कहेंगे हाँ मैं धारणा लगा लेता हूँ एक सीमा है एक निर्धारण है माप माप है इसका नहीं तो यूं तो कोई भी कर लेगा वो एक मिनट और एक सेकंड तक भी चला जाएगा वहां क्या कैसे कहेंगे कि नहीं एक सेकंड तो नहीं बोले तो नहीं कम से कम एक मिनट तो होनी चाहिए मिनट तो होना चाहिए क्या आधार है एक मिनट दो मिनट भी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 लगभग डेढ़ घंटा या डेढ़ घंटे से भी ज्यादा यदि प्रत्येक तानता रहती है तो हम कह सकते हैं कि ध्यान हमारा अब पांच दस मिनट वाले को ध्यान नहीं करेंगे क्या मेरा ध्यान सिद्ध हो गया है ठीक है लगने लग गया है ये कह सकते हैं प्रारंभ हो गया है टिकने लगाए मन ये कह सकते हैं लेकिन छियानवे मिनट पे पहुंचा है देखिए और उसके दू दूसरी तरफ उधर करेंगे छियानवे मिनट को आप मोटी भाषा में समझने के लिए डेढ़ घंटा कह दीजिए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 बारह से गुड़ा करते हैं तो सबसे नीचे वाला हम डेढ़ घंटा मान के चल रहे छियानवे मिनट थे ना ध्यान का निम्न वाला उसको करेंगे तो डेढ़ घंटा मानेंगे तो 18 घंटे हम ऋषि दयानंद के लिए कहते हैं वो 18 18 घंटे समाधि लगा लेते थे अट्ठारह घंटे बोलते हैं और इसको आप छियानवे मिनट को ठीक ठीक ढंग से करेंगे तो लगभग उन्नीस घंटे बैठेगा ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है अट्ठारह 19 घंटे इतनी देर अगर कोई रहता है तो कह सकते हैं हाँ, इसकी समाधि सिद्ध हो गई है ठीक है कोई आधा एक घंटे को या दो घंटे को या चार घंटे को भी समाधि कहे अब हो सकता है कि भाई यहाँ थोड़ी लगने लग रही है लेकिन इस गणना के आधार पे जो देखते हैं ये बड़ी कठोर है ये गणित जो हो रहा है ये बड़ा कठोर है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 और इसको बारह से गुना करेंगे तो 576 मिनट यानी तो आठ घंटे छत्तीस मिनट ये समाधि का काल बनेगा इसका भी बारह गुना करेंगे तो हो गया एक गन्ना और करते हैं और सरल करें इसको थोड़ा तो पहले हमने बारह श्वास प्रश्वास का एक प्राणायाम लिया था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 निम्न मध्य और उत्तम में चौबीस अड़तालीस और 72 सेकेंड जाएगा ये 24 सेकेंड का कम से कम धारणा काल जो है निम्न वाला कम से कम 24 सेकंड तक टिकना चाहिए यानी एक मिनट का तो आधा ही हो गया आधा से भी कम हो गया ये तो लेकिन ये बहुत कम है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 तो साढ़े चार कह लीजिए, बारह सेकेंड कम कर लीजिए लेकिन लगभग पांच मिनट एक समझने के लिए है तो ध्यान का जो सबसे निचला होगा तो पांच मिनट का कम से कम होना चाहिए और उधर हम बढ़ा देंगे तो दस मिनट और उधर आगे तीसरा करेंगे तो चौदह मिनट लगभग और सब थोड़ा लगभग करके कर रहा हूं तो पांच दस पंद्रह कर लीजिए या पांच दस चौदह कर लीजिए ये ध्यान का काल कम से कम इतना तो होना चाहिए ये सबसे छोटा वाला मापन है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 चिंतन ही नहीं होता है तो तमोपी अंध उच्चते तम को अंधकार को भी अंध शब्द से कहा जाता है और नास्मिन ध्यानम भवती न दर्शनम इसमें कोई ध्यान नहीं होता है और ना कोई दर्शन होता है क्योंकि ये जो ध्यान है योग दर्शन का जो ध्यान है तत्व प्रत्येकता न था ध्यान और धेय चिंतायाम चिंतन होता है उस वस्तु के गुण धर्मों का विचार के रूप में होता है अब अंधकार कोई वस्तु ही नहीं है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 लोग तो अंधकार का ध्यान करना भी एक ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत ले लेते हैं अब तो आप देखेंगे योगदर्शन में कहीं इस तरह का नहीं है, और आगे भी देखेंगे कोई एक उसकी झलक भी नहीं संकेत तक इस तरह का नहीं है क्योंकि तो ये जो ध्यान है ये विषय का आलम्बन करके होता है और तो ध्यान का मतलब ही ये ले, ले लेते हैं कि कुछ भी नहीं सोचना कुछ भी विचार नहीं करना कुछ भी नहीं होना ये अब कुछ भी नहीं होना ये तो योग दर्शन वाला तो ध्यान नहीं है नया कुछ ध्यान होगा तो ठीक है नाम योग दर्शन का लेंगे सूत्र योग दर्शन का बोलेंगे उनको सूत्रों का अर्थ नहीं पता बोलते हैं तत्व प्रत्येक ध्यानम ता, अध्यान लगाइए देखो कोई भी विषय मन में ना आए उनको पता ही नहीं है सूत्रकारर्थ क्या है बो ऐसा ही सुना सूत्र को तो बस उन्होंने बिना अर्थ के बोल दिया है वैसे ही ऐसा करते रहते तो अंधकार का ध्यान वो ध्यान नहीं है ये योग दर्शन वाला ठीक है थोड़ा एकाग्रता या अन्य विषय ना उसके लिए कोई प्रयास कर लेता है योग दर्शन का ध्यान एक सकारात्मक ध्यान है किसी वस्तु विशेष के गुण धर्मो का चिंतन होता है वहां पर ये ध्यान का स्वरूप है अंधकार तो कोई वस्तु ही नहीं है इसलिए उसको इससे नहीं लिया जाता है और वो इसकी शैली से आपको उपेक्षा वाले में भी देखेंगे आगे तो मैत्री करुणा मुदिता, उपेक्षा जो भाव है सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम तो आगे करके मैत्री आदि शु बलादिनी है मैत्री आदि में संयम करने से अब मैत्री आदि में संयम कर रहे हैं तो मैत्री करुणामुदिता उसमें धारणा ध्यान समाधि लग रही है संयम मतलब तीनों मिलाकर के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 अच्छा तो जी जैसे कुछ आ, व्याख्याकार अथवा तो कुछ साधक इस तरह से भी प्रस्तुत करते हैं कि पहले अपने मन में अंधकार की कल्पना करिए जैसे प्रकृति लय की जो कल्पना होती है, है उसी तरह से पहले अंधकार की कल्पना कीजिए फिर उसके बाद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 वो अब ध्यान शुरू होगा और, और किसी को पूछना शक्ति पूछो पूछो पहले सूत्र में जो व्या भाष्य में चित्त से वृत्ति मात्रेण ये जो आया है तो इसमें जैसे हम कोई भी स्थिति लेवे मान लीजिए हम भूम्य में आ, किसी भी अपनी संवेदना को देख रहे हैं तो वहां पर भी तो हम वो विचार चल रहा होता है कि अब इसकी तीव्र हो रही है और तीव्र हो रही है क्योंकि हमको लगातार उस तरफ ध्यान देना है तो उस तरह उस दृष्टि से देखें तो वहां पर भी ध्यान रहेगा तो उसको किस तरह से फिर अलग अलग करेंगे देखो इसमें ध्यान में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 और अब हम बैठ करके वस्तु के ना होते हुए भी जब हम उसके गुण धर्मों का विचार करते हैं ये ध्यान कहलाता है दूसरे शब्दों में कहूं तो ये प्रत्यक्ष नहीं होता है ध्यान ध्यान प्रत्यक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष का नहीं होता है कि मान लो हम किसी को देख रहे हैं कोई वस्तु को कह रहे हैं और मैं इसको एकटक देख रहा हूं बोले मैं इसका ध्यान कर रहा हूं इसको ध्यान नहीं कहेंगे तब ऐसी चीजों को भी हम ध्यान बोल देते हैं जब ध्यान का मतलब एकाग्रता कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनी है जब हम ध्यान का मतलब एकाग्रता ऐसा बच्चे छवि भाव बना लेते हैं अंदर तो बोले हाँ ये भी तो देखो एक तक देख रहे हैं तो ये भी तो ध्यान हुआ अब वो ध्यान का मतलब वो एकाग्रता को ले रहे हैं हाँ एकाग्रता तो हो रही है ये, ये लेकिन ये प्रत्यक्ष का विषय है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 उसको ध्यान को कर सकते इस स्मृति वृत्ति का प्रयोग है समाधि में प्रत्यक्ष होता है अब ऐसा ही धारणा पे देखिए ये जो यहां पर वृत्ति मात्रे कहा तो उसके लिए टीकाकार व्याख्या करते हैं न तो ध्येय कल्पनाया निषेध करना है भाई ये वृत्ति मात्र क्यों पढ़ा यहां पर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 अब आगे तराटका आदि है दीपक पे मन को आंख खोल करके टिकटकी लगा करके देख रहे हैं अब इसको ध्यान नहीं कहेंगे आपने दीपक देखा दीपक देख करके और आंख बंद कर लिया अब दी, अब दीपक का जो हमने देखा था उस छवि को और पिछले को अब स्थिर रखा यह ध्यान कहला जाएगा आप सीधा देख रहे हैं तो अब ये ध्यान नहीं कहला मोटे तौर पर कह दे एकाग्रता है ध्यान है हमने बिंदु पर मन को टिका रखा है इत्यादि तो वृत्ति मात्र का मतलब एक तो प्रत्यक्ष में लेना चाहिए मैं ऐसा समझ पाता हूं इसको नहीं तो वो कल्पना हम बाहर से भी करने लग जाते हैं ना इसलिए जो अंदर से करें उसका मतलब ही यही है नहीं तो यूं देखने लग जाते हैं बाहर से जो चित्र आता है स्वरूप आता है जो हमारे मन में है वो चित्र मन में लगा देते हैं हाँ मैं मैंने भ्रू पे धारना टिका रखी है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 गुशातर विवा वतन ओम छू